जपा जाप संबंधित ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक अनहद भी मर भाग पैंतीस भगवान श्री कबीर साहब के इस दोहे का मर्म समझाने की अनुकंपा करें साधो धोखा का सुन में निरगुण निरगुण में गुण बाट छाणी क्यों बहिए बाट छाँड़ी क्यों साधु धोखा कांसू कही है और इस सब के पीछे तुम्हारा मन है जो चीजों को बांट के देखता है उससे धोखा पैदा होता है जब भी तुम आधे को देखोगे तभी धोखा पैदा हो जाएगा तुम पूरे को देखने की कोशिश करो जहां भी तुम हो तुम सदा पूरे की पहचान करने की कोशिश करो और जहां तुम हो वहीं से मार्ग शुरू हो जाएगा आधे को मत देखो जहां जन्म को देखो वहां मृत्यु को भी देखो घर में बच्चा पैदा हो तो बैंड बाजा भी बजाओ रो भी क्योंकि ये मृत्यु की भी प्रारंभ है और जब कोई बूढ़ा मरे तो तुम रो भी और बैंडवाजा भी बजाओ क्योंकि ये नए जन्म की शुरुआत है तुम आधे को मत देखो आधे को देखने से धोखा खड़ा होता है क्यों आधे को देखने से धोखा खड़ा होता है क्योंकि तुम आधे को तो देखते हो और उस आधे को पूरा मानते हो यही धोखा है धोखे की ये परिभाषा है कि तुम देखते आधे को लेकिन मानते ये हो कि ये पूरा है तुम अपने हाथ से उसे पूरा बना लेते हो वो जो तुम अपने हाथ से पूरा बना लेते हो वही धोखा है जन्म धोखा नहीं मृत्यु धोखा नहीं लेकिन जन्म को तुम पूरा बना लेते हो और चाहते हो कि मृत्यु को काट दें भुला दे और जन्म पूरा हो जाए बस तब धोखा खड़ा हो गया सुख धोखा नहीं लेकिन तुम दुख से तोड़ के देखते हो और धोखा हो गया आधे को देखते हो और पूरे का दावा करते हो जब कोई आदमी सुखी हो उससे पूछो कैसे हो वो कहता सुखी हूं परम सुखी धोखे में पड़ा है क्योंकि दुख पीछे से आ रहा है आ ही चुका है दुख खड़ा है पीछे इस सुख की टी के पीछे आड़ में और वो कह रहा है मैं परम सुखी हूं और उसे पता नहीं कि दुख एक एक कदम गरीब आ रहा है क्षण भर बाद वो दुख के गर्त में पड़ा होगा धोखा सुख नहीं था हालांकि वो कहेगा लोगों से कि धोखा सिद्ध हुआ सुख सुख धोखा नहीं था धोखा था इस दृष्टि में जिसने आधे को देखा और आधे को नहीं देखा और जब सुख आता तब तुम किसी से कहो कि दुख भी आ रहा तो तुम पर नाराज होगा वो कहेगा कैसे आप सगुन की बातें कर रहे हो किसी के घर बच्चा पैदा हो और तुम कहो मौत पैदा हो रही तो तुम्हें वहां से निकाल बाहर किया जाए कि तुम्हें कुछ सभ्यता शिष्टाचार नहीं है कि कहीं कोई बूढ़ा मर रहा हो और तुम बैंड बाजा बजा के नाचने लगो तो लोग कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो इधर हमारे प्राणों पर बीत रही तुम किस जन्मों का हमसे बदला ले रहे हो ये तुम सुख किस लिए मना रहे हो और अगर तुम कहो कि नए जन्म की शुरुआत है कौन तुम्हारी सुने जब कोई आदमी दुख में हो तब तुम प्रसन्नता से उसको गले लगा लो और कहो कि बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जल्दी ही सुख आएगा वो तुम्हें झटका दे दूर कर देगा वो कहेगा मैं दुख में दबा मरा जा रहा हूं और तुम ज्ञान की चर्चा छेड़ रहे हो कैसा सुख यहां हृदय जल रहा है दुख से छिद रहा है दुख से किसी की पत्नी मर गई हो और तुम उससे कहो कि मत घबराओ क्योंकि वेदा भी मिलन तो वो राजी ना होगा वो तुम्हें मित्र भी ना मान पाएगा धोखे का अर्थ है कि जब भी तुमने अधूरे को अंश को पकड़ा और अंश को ही तुमने दावा किया कि ये अंशी है खंड का दावा किया कि ये अखंड है क्षुद्र का दावा किया कि ये विराट है क्षण को शाश्वत समझा जब भी जो जैसा था वैसा ही न देखकर उससे अन्य था समझा तभी धोखा है तभी तुम प्रवंचना में पड़े यही माया का सूत्र है तब तुम माया में पड़े हमेशा विपरीत को पास देखो जन्म के पीछे छिपी मृत्यु को पहचानते रहो सुख के पीछे छिपे दुख को देखो दुख के पीछे छिपे सुख को देखो तब न तो तुम सुख में मतवाले हो सकोगे और न दुख में दीन दरिद्र न तो सुख में मुस्कुराहट होगी और न दुख में आंसू तब तुम दोनों के पार होने लगोगे और ये दोनों के पार हो जाना ही सत्य के निकट पहुंचना है दो में से एक को पूरा मान लेना धोखा है दोनों को एक जान लेना और तब तत्क्षण तुम पार होने लगते हो क्योंकि तब तुम जानते हो न सुख टिकेगा क्योंकि सुख के पीछे दुख छिपा है न दुख टिकेगा क्योंकि दुख के पीछे सुख आ रहा है न जन्म टिकेगा न मृत्यु न रात न दिन सब आएंगे और चले जाएंगे टिकोगे तुम टिकेगी देखने वाली चेतना टिकेगा दृष्टा स्वभाव टिकेगा साक्षी भाव सब आएगा जाएगा अनुभव ना टिकेंगे इसलिए तो कबीर कहते हैं सुन मरे अजपा मरे अनध मर जाए राम स्ने ही ना मरे कहे कबीर समझाए अनुभव मर जाएंगे सिर्फ साक्षी बचेगा गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण बाट छाड़ क्यों बहिए गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण बाट छाणी क्यों बहिए कबीर है। कहते हैं कि लोग उलझे कोई कहता है परमात्मा निर्गुण कोई कहता है परमात्मा सगुण कोई कहता है साकार कोई कहता है, कोई कहता है निराकार कोई कहता है परमात्मा परम सुख कोई कहता है परमात्मा परम शुभ और कोई परमात्मा को इतना अशुभ मानता है कि स्वीकार ही नहीं कर पाता कि वो हो भी सकता है सभी धर्मों ने अपनी अपनी दृष्टि रखी और सभी दृष्टियां अधूरी हैं और जिसकी दृष्टि अधूरी है वो धोखे में रहेगा परमात्मा को हम शुभ मानते हैं लेकिन परमात्मा को शुभ मान लेना भी अधूरा है क्योंकि फिर अशुभ कहां से आएगा अगर परमात्मा अच्छा ही अच्छा है मीठा ही मीठा है तो जीवन में जो नमक का अनुभव होता है वो कहां से आएगा यहूदियों की एक बड़ी अनूठी किताब है जोहर और जोहर में एक वचन है जैसा वचन दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं जोहर में एक वचन है वो यह है गाड इज नॉट नाइस गाड इज नॉट योर अंकल गाड इज एन आर्थक् ईश्वर मीठा नहीं गुजराती में ठीक शब्द है नाइस के लिए ईश्वर सरस नहीं ईश्वर तुम्हारा चाचा नहीं कबीर ने वैसी बात कही कबीर ने कहा खाला का घर ना वो तुम्हारी खाला का घर नहीं ईश्वर एक भूकंप है ईश्वर शुभ भी है अशुभ भी शैतान उसके बाहर नहीं हो भी नहीं सकता ईश्वर दोनों जिससे तुम शुभ कहते हो वो भी उसी में है और जिसे तुम अशुभ कहते हो वो भी उसी में है तुम जिसे भला कहते हो वो भी उसी से आता तुम जिसे बुरा कहते हो वो भी उसी से आता जन्म भी उसी में और मृत्यु भी उसी में वो जन्म के समय बचने वाली सहनाई ही नहीं है मृत्यु के समय होने वाला रुदन भी है अंधेरा भी वही प्रकाश भी वही और जब भी तुमने आधे को देखा और तुमने आधे को पूरा माना तुम धोखे में पड़े तुम पूरे को ही देखो तुम इसकी फिक्र मत करोगे तुम पे क्या गुजरती क्योंकि पूरे को देखने में तुम पे बड़ी गुजरेगी तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि सब साफ सुथरापन समाप्त हो जाएगा तुम्हारी सूझबूझ खो जाएगी तुम्हारी बुद्धि की जड़ें उखड़ जाएंगी तुम्हारे पैर कब जाएंगे तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी क्योंकि वो दोनों है भूकंप भी वही सुबह जो खिलता है फूल वो भी वही और आता है भयंकर भूकंप मर जाते हैं लाखों लोग वो भी वही जन्म और मृत्यु दिन और रात कबीर कहते हैं गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण इसलिए ना तो तुम ये कहो कि वो निर्गुण है और ना तुम ये कहो कि वो सगुण है क्योंकि निर्गुण में गुण छिपा है और गुण में निर्गुणता छिपी विपरीत मौजूद है हमेशा मौजूद है और परमात्मा समस्त विपरीतताओं का जोड़ है उसमें सभी जाके मिल जाते हैं उसको तो कुछ भी बसता नहीं वो महासागर है सभी नदियां उसमें गिर जाती हैं पापी पुण्यात्मा उसमें जाके एक हो जाते ये पाप और पुण्य हमारे भेद है ये साधु और असाधु हमारे भेद और हमारे भेद के कारण हम धोखे में साधु को हम पूछते हैं साधु को तरस्कारते हैं अच्छे को सम्मानते हैं बुरे को अपमानते हैं और वो दोनों है वो बुरे में भी उतना ही है जितना अच्छे में नहीं तो बुरा बचेगा कैसे रहेगा कैसे बुरा है परमात्मा उसे संभाले गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण बाट छाड़ी क्यों बहिए कबीर कहते हैं यह है मार्ग इससे तुम इधर उधर हुए कि तुम भटके मार्ग है समग्र को देखना पूर्ण को पूर्ण की तरह देखना कितनी ही कठिनाई हो कितनी ही अड़चन हो तर्क और बुद्धि को कितनी ही मुसीबत मालूम पड़े पसीना पसीना हो जाए भीतर तुम्हारा विचार का केंद्र फिक्र मत करना तुम सदा पूर्ण को देखने की कोशिश करना बुद्धि की एक आकांक्षा है और वो आकांक्षा है चीजों को साफ सुथरा बनाना गणित बहुत साफ सुथरा है इसलिए बुद्धि गणित में बड़ा रस लेती तर्क बड़ा साफ सुथरा है बुद्धि तर्क में बड़ा रस लेती काव्य उतना साफ सुथरा नहीं है बुद्धि उसमें रस नहीं लेती प्रेम बिल्कुल ही बेबूझ बुद्धि उस रास्ते पर जाती ही नहीं और परमात्मा तो समस्त विपरीतताओं का जोड़ तो है इसलिए तो बुद्धि कहती ये हो ही नहीं सकता ये कैसे हो सकता है कि रात और दिन एक शुभ और अशुभ एक ये कैसे हो सकता है ये हो ही नहीं सकता सुबह और असुभ को कैसे मिलाओगे रात और दिन को कैसे मिलाओगे मिलाने की कोई जरूरत नहीं वे मिले ही हुए वहां कोई फर्क ही नहीं है कब रात शुरू होती है कब दिन समाप्त होता है दोनों एक ही वर्तुल के हिस्से हैं। सुख और दुख हमें लगते हैं अलग अलग है कब सुख शुरू होता कब दुख शुरू होता तुमने कभी जांच परख की कभी निरीक्षण किया तुम पाओगे हर सुख दुख में बदल जाता है बदल ही जाता है तुम ऐसा सुख ना खोज सकोगे जिंदगी में जो दुख में न बदल जाता हो अगर तुम खोज लो तो तुमने एक अनूठी बात खोज ली जो कभी घटी नहीं दुनिया में तुम ऐसा दुख भी ना खोज सकोगे जो सुख में न बदल जाता हो देर अबेर बदलेगा ही जरा और प्रतीक्षा और बदल जाएगा सभी चीजें अपने से विपरीत में बदल जाती जवानी बुढ़ापा हो जाती सौंदर्य कुरूप हो जाता है सभी चीजें फूल राख होके गिर जाते हैं राख से वृक्ष प्रकट होते हैं हर चीज अपने विपरीत से बंधी है और विपरीत भी हम कहते हैं भाषा के कारण अन्यथा कोई विपरीत नहीं जिस दिन तुम विपरीत का भाव छोड़ दोगे उसी क्षण बुद्धि गिर जाएगी श्रद्धा का जन्म होगा केवल श्रद्धा ही इतनी साहसी है कि विपरीत को एक साथ देख सके बुद्धि तो बड़ी कमजोर है बुद्धि विपरीत को साथ साथ नहीं देख सकती वो काट के देखती है वो जो जो लगता है कि मुश्किल है तर्क के बाहर है उसको हटा देती है बुद्धि का काम है एक तर्क का साफ सुथरा आंगन तैयार कर लेना बुद्धि ऐसी है जैसे घर के आंगन में बना हुआ बगीचा सब कटापटा है सब साफ सुथरा है सूखे पत्ते भी हटा दिए जाते हैं फूल भी सूखते हैं हटा दिए जाते हैं वहां बुढ़ापा दिखाई नहीं पड़ता मौत का कोई पता नहीं चलता एक जैन फकीर हुआ जैन फकीर बहुत बड़ा बागवान था सम्राट ने अपने बेटे को उसके पास बागवानी सीखने भेजा सम्राट के महल में कोई हजार माली थे तो जो भी गुरु सिखाता था राजकुमार अपने मालियों को कह देता माली वैसा कर देते गुरु ने कहा तीन साल बाद में तुम्हारा बगीचा देखने आऊँगा वही तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी तुम तीन साल जो मैं कहता हूँ करने में लगे रहो क्या कमी थी करने की हजार माली थे राजकुमार इशारा कर देता वैसा बगीचा तैयार होता तैयार होता रहा तीन साल बाद गुरु आ गया उस दिन तो बगीचे की रौनक देखने लायक थी उस दिन तो बगीचा ऐसा साफ सुथरा था जैसा कोई बगीचा कभी ना रहा खुद सम्राट भी मौजूद था पूरा दरबार मौजूद था एक एक इंच बगीचे को संभाला गया था गुरु आया और उदास खड़ा हो गया उसने चारों तरफ नजर डाली और उसके चेहरे से लगा कि वो नाराज राजकुमार बहुत भयभीत हुआ सब चेष्टा की थी जो जो गुरु ने कहा था एक, एक नियम पूर्णता से पालन किया गया था अब नाराजगी का क्या कारण आखिर राजकुमार ने हिम्मत जुटाई बगीचे को घूम के गुरु देखता रहा और उदास होता गया अंत में उसने कहा कि नहीं तुम्हें तीन साल और सीखना पड़ेगा ये बिल्कुल ही गलत है पर राजकुमार ने कहा मुझे कुछ तो इशारा दें कि गलती कहाँ है क्योंकि जो भी आपने कहा है रत्ती रत्ती पूरा किया गया है और ऐसी कोई बात नहीं की गई जो आपने ना कही उसने कहा कि वही तो गलती हो गई तुमने रत्ती रत्ती पूरा किया है तुमने सब पूरा कर दिया तुमने इतना पूरा कर दिया है कि इस बगीचे में परमात्मा का कोई अनुभव ही नहीं होता आदमी ही आदमी मालूम पड़ता थोड़ी सी कमी रह गई लेकिन काफी कमी है क्योंकि तुम चूक ही गए बात मैं अभी इसे पूरा की देता हूं वो भागा हुआ बगीचे के बाहर गया एक कचरे के ढेर से सूखे पत्ते उठा लाया एक टोकरी में भरकर हवाएं बह रही थी उसने पत्ते फेंक दिए बगीचे के पथ पर हवाएं उसे उड़ा के बगीचे में ले गई उसने कहा कि अब पूरा हो गया है क्योंकि सिर्फ हरे पत्ते झूठे सूखे पत्ते हैं? जवानी सिर्फ झूठी है बुढ़ापा चाहिए। राजकुमार ने बिल्कुल बुद्धि से संभाला था और बुद्धि हमेशा एक अंगी है तो उसने सुंदर को तो बचा लिया था असुंदर को बिल्कुल काट दिया था लेकिन जीवन के बगीचे में तो असुंदर भी है वहां बुद्धिमान भी है बुद्धिहीन भी है वहां साधु भी है असाधु भी है वहां देवता पुरुष भी है और शैतान भी है और जीवन का बगीचा विराट है और अगर सब साधु ही साधु हो तो वो समाज भी इस बगीचे जैसा मरा मरा होगा आदमी की बनावट होगी परमात्मा के हाथ का वहां कोई भी अनुभव ना होगा परमात्मा का हाथ देखना हो तो जंगल बगीचे में परमात्मा की पहचान करनी हो तो जंगल में जाओ वहां चीजें बेबूज ढंग से बढ़ रही जहां ना कोई तुख है ना कोई छंद है न कोई गणित का हिसाब है ना कोई तर्क है चीजें अपनी ही जीवन ऊर्जा से बढ़ रही है और अपना मार्ग खोज रही लेकिन जो सौंदर्य जंगल का है वो सौंदर्य बगीचे में नहीं हो सकता क्योंकि जंगल विराट की प्रतिति देता है विपरीत वहां सदा मौजूद है बगीचा छुद्र का आदमी के हाथ की खबर देता है सब साफ सुथरा है जरूर लेकिन साफ सुथरा है इसलिए मुर्दा है जिंदगी जीती है विपरीत से जिंदगी बनी है विपरीत से जिंदगी में रस है तनाव है जिंदगी में रौनक है निखार है विपरीत से जहां तुमने विपरीत को काट दिया वहीं तार्क, तर्क तर्कनिष्ठ दर्शन तो निर्मित हो जाता धर्म खो जाता है इसलिए कबीर कहते हैं गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण बाट छांड क्यों बहिए यह है सीधा सा रास्ता कि गुण में निर्गुण को देखना निर्गुण में गुण को देखना बस फिर तुमसे रास्ता ना छूटेगा फिर बांट छोड़ के बहने की कोई जरूरत न रह जाएगी आ गए तुम रास्ते पर विपरीतताओं के मध्य में है मार्ग दो विपरीतताओं के बीच संभल जाने में है मार्ग एक को चुना कि तुम बुद्धि से ग्रस्त हो गए इसलिए आस्तिक भी बुद्धि में उलझा रहता है नास्तिक भी दोनों ही धार्मिक नहीं धार्मिक को क्या लेना आस्तिकता से क्या लेना नास्तिकता से या तो धार्मिक दोनों नहीं होता या दोनों एक साथ होता है लेकिन एक तो कभी नहीं होता धार्मिक आस्तिक नहीं हो सकता क्योंकि ये काफी छोटी बात है इसमें हा हा तो बचा लिया ना ना छोड़ दिया अकेले हा में क्या जान होगी जिसके पीछे ना का बल ना हो इसलिए जो आदमी नहीं नहीं कह सकता उसकी हां में कोई ताकत नहीं होती जो व्यक्ति नहीं कह सकता है उसी के हां में बल होता है और जो व्यक्ति हां नहीं कह सकता सिर्फ नहीं ही कह सकता है वो भी रोगण है उसकी नहीं में भी कोई सार नहीं होता कोई रस नहीं होता कोई अर्थ नहीं होता तब तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे जो व्यक्ति हां और न दोनों कह सकता है और जो व्यक्ति हां और ना दोनों एक साथ कह सकता है युगपत वही व्यक्ति जीवन के परिपूर्ण सत्य को अनुभव कर पाता है अन्यथा तुम धोखे में ही रहोगे परमात्मा तुमसे दोनों एक साथ चाहता है परमात्मा तुमसे असंभव चाहता है असंभव से कम से कामना चलेगा इसलिए परमात्मा के रास्ते पर वे ही जाते हैं जो अति दुस्साहसी इससे बड़ा दुस्साहस क्या होगा कि तुम विपरीत को एक साथ देख लो कबीर को आस्तिक समझते थे कि आस्तिक नहीं है नास्तिक समझते थे कि नास्तिक नहीं हिंदू समझते थे मुसलमान हैं मुसलमान समझते थे हिंदू कबीर बेबुच पहली रह गए जो भी धार्मिक व्यक्ति ऐसी ही बेबुझ पहेली रहेगा क्योंकि कभी वो हां भी कहेगा कभी ना भी कहेगा कबीर स्वयं वेद हैं, लेकिन वेद के विपरीत बोलते रहेंगे कबीर स्वयं बुद्ध लेकिन कहेंगे सुन्न मरे कबीर की वाणी को नानक के भक्तों ने गुरु ग्रंथ में संजोया है और कबीर कहते हैं अजपा मरे अनहध मर जाए कबीर जंगल की तरह और पंडित कबीर के पीछे लगे और पंडितों ने बड़े ग्रंथ कबीर पर लिखे और उन सबकी कोशिश यह कि कांट छांट के किसी तरह बगीचा बना दो इस आदमी को रास्ते पर लाओ इन विद्वानों को विश्वविद्यालय सम्मानित करते जो कबीर को कांट छाट के रस्ते पे लगा देते ये वैसा ही जैसा मैंने सुना कैसा हुआ एक सम्राट पक्षियों का बड़ा प्रेमी था और एक संध्या एक अजनबी पक्षी उसकी खिड़की पर आ बैठा उसने कहा कि अरे ऐसा भी कहीं पक्षी होता ऐसा पक्षी उस देश में नहीं होता था वो कोई विदेशी पक्षी था जो यात्रा से गुजर रहा था उस मार्ग से गुजर रहा था थक गया था और राजमहल की खिड़की पर बैठ गया सम्राट बड़ा चिंतित हुआ उसने किसी तरह पक्षी को पकड़वाया उसके पंख काट के ढंग से बनाए क्योंकि जैसे पक्षियों के होने चाहिए जैसे उसके देश में पक्षियों के होते थे उसकी चोज भी बड़ी बेतुकी थी उसने उसको भी काटके पक्षी बहुत चिल्लाया रोया भागने की कोशिश की लेकिन सम्राट की दया अपरंपार थी उसने न छोड़ा सो न छोड़ा उसने कहा कुछ भी हो जाए थोड़ी तकलीफ भला हो लेकिन इसको पक्षी की शक्ल और ढंग पिलाना जरूरी है बेचारे को पता ही नहीं कि पक्षी कैसे होते इसने कभी दर्पण में नहीं देखा मालूम होता है और ऐसे ही जीरा कोई पंख ये कोई, कोई चोच का डंग उसने काट पीट के पक्षी को बिल्कुल वैसा बना दिया मॉडल फिर उससे कहा कि अब तुम उड़ जा सकते हो प्यारे पक्षी लेकिन अब उड़ने की उसमें सामर्थ्य न रही क्योंकि उसके पंख कट गए वो पक्षी तड़फड़ा के वहीं मर गया। सूफियों की कहानी पंडित कबीर के पीछे लगे उनकी इच्छा काट छांट के इसको आदमी को ढंग पे लाओ उन्होंने खूब काट छांट भी की है लेकिन उनका कबीर मरा हुआ होगा साफ सुथरा बिल्कुल लेकिन भुस भरा उसमें से प्राण उड़ गए जहां भी तुमने बहुत काट छांट की और बुद्धि का उपयोग किया वहीं से प्राण उड़ जाते हैं तुम भी निष्प्राण हो गए हो अपनी बुद्धि के कारण तुमने किसी और में काट छांट न की हो तो अपने नहीं कर रहे हो कोई मॉडल है कोई आदर्श जिसके अनुकूल तुम्हें बनना है इससे बड़ी कोई मूर्ता नहीं हो सकती तुम बस तुम्हारे जैसे हो कोई तुम्हारे जैसा नहीं न तुम्हें बुद्ध बनना है न तुम्हें महावीर न तुम्हें कबीर बनना है तुम्हें तो तुम्ही बनना है परमात्मा तुमसे ये ना पूछेगा आखिरी वक्त कि तुम कबीर जैसे क्यों ना हुए ये पूछना तो वो कबीर से पूछेगा तुमसे क्यों पूछेगा वो तुमसे ये ना पूछेगा कि तुम महावीर जैसे क्यों ना हुए तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है महावीर जैसे होने और अगर तुमने महावीर जैसे अपने पंख काट लिए और चोंच काट ली जैसा कि कई जैन मुनि काटे हुए बैठे या तुमने बुद्ध जैसे अपने पंख काट लिए चौच काट लिए जैसा कि बहुत से बौद्ध भिक्षु काटे हुए बैठे तो तुम मर जाओगे वे मर गए तुम्हारे साधु संत मुर्दे और उनके मुर्दे होने का कारण यह है कि उन्होंने अपने जैसे होने की कोशिश नहीं की है जो कि एक अनूठी बात है उन्होंने किसी और जैसे होने की कोशिश की तुम्हारे पंख तुम्हारे पंख और पंखों का कोई गणित नहीं कि वो कैसे होने चाहिए पंख का इतना ही गणित है कि वो उड़ा सकें तुम्हें उड़ाने में समर्थ बना दें बस काफी उनका आकार उनका प्रकार उनका रंग रूप सब ठीक है अगर वे उड़ने में समर्थ और तुम्हें स्वतंत्र बनाते हैं तो पंख है। और तुम्हें खुले आकाश में ले जाते हैं तो पंख है। तुम्हारी चेतना को भी तुम अपने ही जैसी बनाना और तुम कितना ही अपने भीतर जंगल पाओ घबराना मत और बुद्धि की मत सुनना की काटो छांटो छोटी सी बगिया बना लो छोटी सी बगिया हमेशा काराग्रह हो जाती विराट जंगल चाहिए स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता सदा विपरीत का समन्वय है विपरीत की एकता है कबीर को कोई भी न समझ पाएगा क्योंकि निर्गुण को मानने वाला कहेगा ये राम की बकवास लगाए हुए कहता है राम सने ही न मरे ये सगुण का पूजक मालूम होता है सगुण का भक्त कहेगा ये कैसा सगुण का पूजक है? क्योंकि निर्गुण के विपरीत कुछ भी नहीं कहता कबीर से कोई भी राजी न होगा बुद्धि राजी न होगी हाँ अगर तुम बुद्धि को छोड़ के जाओगे तो कबीर में तुम्हें महाप्रकाश दिखाई पड़ेगा गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण बाट छाड़ी क्यों बही है?